गीता तत्वचिंतन आत्मज्ञान से पाप भय का नाश गीता में भी कहा गया है कि काल ही सबका नाशक है ग्यारहवें अध्याय में श्री भगवान कहते हैं कालोस्मी लोक क्षयित प्रविद्धो लोकान समार्तम प्रवृत्त ऋते पिता न भविष्य सर्वे ये विता प्रत्यनिके सुधा मैं लोगों का नाशक महाकाल हूँ लोगों का नाश करने के लिए यहाँ आया हूँ हे अर्जुन जो शत्रु पक्ष की सेना के योद्धा गण हैं वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे अर्थात तेरे युद्ध न करने से भी इन सब का नाश हो जाएगा इस प्रकार से अर्जुन को समझाने का तात्पर्य यही है कि अर्जुन अज्ञान का त्याग करे देहाभिमान से ऊपर उठे अपने मन का योग शरीर से करने के बदले आत्मा से करे दूसरे शब्दों में आत्म अभिमानी हो श्री भगवान को अपने मन का स्वामी समझे और अपने को उनका मात्र एक यंत्र एक निमित्त कठोपनिषद तथा गीता के श्लोकों में सामने आत्मज्ञान का ठीक यही उपदेश हमें कठोपनिषद भी प्रदान करता है गीता के ये विवेच्य उन्नीसवें और बीसवें श्लोक उसके प्रथम अध्याय की दूसरी वली के अट्ठारहवें और उन्नीसवें मंत्र की प्रतिध्वनि मालूम पड़ते हैं वहाँ पर आया है न जायते म्रियते ना कुत न बभूव कश्चि अजो नित्य यम पुराणो न हन्यते हम शरीर हंता चेन्मते हंत हतम चेन उभौतौ न विजानी तो ना हंती न हन्यते य मेधावी स्वरूप आत्मा न उत्पन्न हुआ है न मरता है यह न तो स्वयं किसी अन्य कारण से उत्पन्न हुआ है न ही उसी से कुछ उत्पन्न हुआ है यह अजन्मा नित्य शाश्वत और पुरातन है तथा शरीर के मारे जाने पर भी नहीं मरता यदि मारने वाला आत्मा को मारने का विचार करता है और मारा जाने वाला उसे मारा गया समझता है तो वे दोनों ही उसे नहीं जानते क्योंकि यह न तो मारता है और न मारा जाता है परंपरा के अनुसार श्रुति का पाठ अधिकारी व्यक्तियों के लिए ही विधेय माना गया है जबकि स्मृति का पाठ उपनयन संस्कार से हीन लोग भी कर सकते हैं उपनिषद श्रुति के अंतर्गत आते हैं और गीता स्मृति के गीता में उपनिषद के इन मंत्रों का शब्दों के बहुत थोड़े उलटफेड़ से उद्धृत होना यह ध्वनित करता है कि गीताकार ज्ञान को आबाल वृद्ध बनता ब्राह्मण चांडाल सबके पास तक पहुंचा देना चाहते हैं परंपरागत मान्यता एकदम से खंडित न हो इसलिए वे श्लोकों के क्रम को बदल देते हैं और दो एक शब्दों में परिवर्तन कर देते हैं यहां भी यही प्रदर्शित किया गया है कि आत्मा में न तो कोई क्रिया है न कोई विकार इसीलिए इक्कीसवें श्लोक में श्री भगवान कहते हैं हे अर्जुन जिस पुरुष ने आत्मा के स्वरूप को इस प्रकार जान लिया जिसने समझ लिया कि आत्मा अविनाशी नित्य अज और अव्यय है वह भला किसी को कैसे मार सकता है या कैसे किसी को मारने का कारण बन सकता है तो भी इस आत्मा को जान ले मन और देह की गाठ को खोल मन को आत्मा से जोड़ ले तो तेरा यह पाप भय ज्ञान की अग्नि में दग्ध होकर राख हो जाएगा